आलू कहा से आते हैं मिलीसेट सेल सुजन ने अपनी माँ को आलू छीलते हुए देखा आप आज रात रा, आलू का क्या बना रही हैं उसने पूछा मैं आलू की कोई भी डिश नहीं बना रही हूँ सुजन मेरे पास एक भी आलू नहीं बचा है क्या तुम मेरे लिए कुछ आलू खरीद कर ला सकती हो माँ ने पूछा सुजन सब्जी वाले की दुकान में गई क्या मुझे दो पाउंड आलू देंगे उसने कहा यह लो आदमी ने कहा ये मेरे आखिरी आलू थे अब मेरे पास और आलू नहीं बचे हैं आप और अधिक आलू कैसे मंगवाएंगे सूजन ने पूछा मुझे परेशान मत करो सब्जी वाले ने कहा मैं बहुत व्यस्त हूँ सूजन माँ को आलू देने के लिए घर भागी कुछ ही मिनटों में वो वापस स्टोर में आई सब्जी वाला एक बड़े कागज पर कुछ लिख रहा था प्याज आलू प्याज पंद्रह रुपये आलू दस रुपये अरे सूजन ने कहा तुम फिर से सब्जी वाले ने कहा क्या आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप आलू कहाँ से खरीदते हैं सूजन ने पूछा जरूर बताऊंगा करीब आओ यह देखो क्या तुम्हें आलू शब्द दिखाई दे रहा है। तुम फिर से आलू से लिख रहा हूँ जिनकी मुझे कल जरूरत होगी आपको कितने बोरों की आवश्यकता होगी सुजन ने पूछा दस बोरे यानी पांच सौ पाउंड आलू सब्जी वाले ने कहा वो तो बहुत सारे आलू होंगे सारो इतने सारे आलू आएंगे कहा से सब्जी वाले ने कहा गोदाम से वहीं से मेरी सारी सब्जी आती हैं मैं अब उन्हें फोन करने जा रहा हूँ सूजन ने सब्जी वाले को फोन पर बात करते हुए सुना उसने कहते हुए सुना पाँच सौ पाउंड वो आलू ही होने चाहिए सूजन ने सोचा उसके बाद सब्जी वाले ने फोन रख दिया सूजन ने उससे पूछा गोदाम से सब्जियाँ कब आएंगी कल सुबह सात बजे ट्रक यहाँ आएगा तब तुम सो रही होगी सब्जी वाले ने कहा अरे नहीं सूजन ने कहा मैं यहाँ देखने आऊंगी अगली सुबह सूजन सात बजे से पहले उठी वो सीधे दुकान पर पहुंची वहां ट्रक खड़ा था फुटपाथ पर बोरे और बक्से पड़े थे सूजन ने कहा, कहा। सब्जी वाले ने सूजन की ओर देखा ठीक है यह संभव है पर उसके लिए तुम्हें अपनी माँ से एक अनुमति पत्र लिखवा लाना होगा उसने कहा सूजन ने कहा अंदर आओ सब्जी वाले ने कहा मैं तुम्हें गोदाम का पता बता दूंगा सूजन ने गोदाम का पता अपनी माँ को दे दिया मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें वहां पर जाने देंगे। ने लेकिन वे तुम्हारी पूरी कक्षा को अपनी टीचर से हमारी क्लास गोदाम देखने जा सकती है पूछा देखिए सूजन ने कहा मेरी माँ को आलुओं की जरूरत थी मैं उन्हें लेने के लिए स्टोर गई सब्जी वाले ने मुझे अपने आखिर दो पाउंड आलू दिए फिर मैंने उनसे पूछा कि वो और आलू कहाँ से लाएंगे उन्होंने बताया कि वह एक ट्रक गोदाम से उन्होंने बताया कि एक ट्रक गोदाम से आलू लेकर आएगा आज सुबह मैंने दुकान के सामने ट्रक देखा मैंने आलू के बोरे भी देखे अब मैं टीचर हाँ ने कक्षा से पूछा तुमने अभी सूजन की पूरी कहानी सुनी तुम में से कितने लोग गोदाम का दौरा करना चाहोगे सभी बच्चों ने अपना अपना हाथ ऊपर उठाया फिर सूजन की टीचर ने गोदाम के मैनेजर को एक पत्र लिखा एक हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ फिर पत्र का जवाब आया उसमें लिखा था आपकी कक्षा ग्यारह और बारह बजे के बीच किसी भी दिन गोदाम को देखने के लिए आ सकती है नीचे जे ग्रीन गोदाम मैनेजर के हस्ताक्षर थे अगले सोमवार को सुजन की पूरी क्लास गोदाम देखने के लिए रवाना हुई मिस्टर ग्रीन उनसे मिले उन्होंने बच्चों को आलू और अन्य सब्जियों से लदे हुए ट्रक दिखाए ट्रक कहाँ जाते हैं उन बच्चों में से एक ने पूछा मुझे पता है सुजन ने कहा वे अलग अलग दुकानों में जाते हैं यह बिल्कुल सही है मिस्टर ग्रीन ने कहा यह ट्रक शहर के सभी स्टोर में सब्जियां लेकर जाते हैं तब मिस्टर ग्रीन ने बताया कि सब्जियां रेल ट्रकों और टेम्पो द्वारा उनके गोदाम में आती है देखो कुछ ट्रक और टेम्पो अभी भी आलू के बोरों से भरे हुए हैं उन्होंने कहा लेकिन आलू कहाँ से आते हैं सुजन ने ने पूछा खेतों से मिस्टर ग्रीन कहा क्या मैं अपने बच्चों को आलू के खेत दिखाने ले जा सकती हूँ टीचर ने पूछा ठीक है कहा आप मिस्टर बाटो का आलू का खेत जरूर देख सकती है वो शहर से बहुत दूर भी नहीं है अगले दिन स्कूल में टीचर ने मिस्टर बाटो को पत्र लिखा लगभग एक हफ्ते बाद टीचर ने बच्चों से कहा हम अगले मंगलवार को मिस्टर बार्टो के आलू के खेत देखने जाएंगे मंगलवार को पूरी क्लास मिस्टर बार्टो का खेत देखने गई मिस्टर बार्टो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे टीचर ने मिस्टर बार्टो से कहा हम यह देखना चाहते हैं कि आप आलू कैसे उगाते हैं आलू पहले से ही जमीन जमीन में है मिस्टर बार्टो ने कहा आपका मतलब है कि हम बहुत देर से आए हैं स्वीजन में कहा नहीं लेकिन आलू के पौधे पहले से ही बढ़ रहे हैं मैंने उन्हें मई में लगाया था और अब जून है क्या आप उन्हें बीजों से रोपित करते हैं टीचर ने पूछा नहीं मिस्टर बाटू ने कहा हम छोटे छोटे आलू बोते हैं हम उन्हें बीज आलू कहते हैं मिस्टर बाटो ने अपनी जेब से एक बीज आलू निकाला उन्होंने आलू को आधे में काटा फिर उसे दोबारा आधे में काटा अब उसके चार टुकड़े हो गए थे हम आलू के इन छोटे छोटे टुकड़ों को बोते हैं प्रत्येक टुकड़े में कम से कम एक या दो आंखें होनी चाहिए आंखें आलू के वे स्थान है जहाँ कलिया होती हैं इन कलियों में से नए आलू के पौधे उगते हैं आप उन्हें कैसे बोते हैं लड़कों में से एक ने पूछा क्या आप चलते चलते उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं अरे नहीं मिस्टर बाटो ने कहा मेरा खेत बहुत बड़ा है इसलिए मैं वो नहीं कर सकता मेरे पास एक मशीन है जो आलू बोती है उ मशीन दिखाने के लिए बच्चों को खलियान मिले यह मशीन एक बार में बक्से दिखाए प्रत्येक बक्से के निचले भाग में दाँतों वाले पहिया होता है जैसे ही पहिया घूमता है उसके दांत आलू उठा लेते हैं फिर वे उन्हें एक एक करके जमीन पर गिराते हैं और यहाँ दो और नुकीले पहिये हैं जो आलू को मिट्टी से ठकते हैं उन्होंने कहा क्या तुम देखना चाहोगे कि आलू के पैदे आप पौधे आप कैसे दिखते हैं मिस्टर बाटू ने पूछा चलो फिर मेरे पीछे आओ पूरा क्लास मिस्टर बाटू के पीछे पीछे उनके खेत में गया हर तरफ सिर्फ हरे पौधों की कैरियां दिखाई दे रही थी पौधों पर सफेद फूल थे मुझे पौधे तो दिखाई दे रहे हैं सुजन ने कहा लेकिन आलू कहाँ है मिस्टर बाटू ने फावड़ा लिया और एक पौधे के नीचे खोदा फिर उन्होंने पूरे पौधे को जमीन में से बाहर निकाला चलो अब आलू ढूंढो उन्होंने कहा सभी ने देखा सूजन ने भी उन्हें देखा वे छोटे थे पर आलू थे आलू पौधे के उस हिस्से पर थे जो जमीन के नीचे उग रहा था वे कितने छोटे हैं सुजन ने कहा वे पूरी गर्मियों भर बड़े होंगे, मिस्टर ने कहा तुम चाहो तो आलू के बीज भी देख सकते हो जो हमने लगाए थे आलू तैयार होने पर उन्हें कौन खोदता है लड़कों में से एक ने पूछा सितम्बर में एक बड़ी मशीन उन्हें खोदेगी मिस्टर बाटो ने कहा क्या हम फिर से आ सकते हैं आलू की खुदाई का काम देखने के लिए टीचर ने पूछा तब मैं बहुत व्यस्त हूंगा मिस्टर बाटो ने कहा लेकिन आप लोग आकर देख सकते हैं जब खुदाई होगी तब मैं आपको खबर करूंगा घर के रास्ते पर सूजन ने अपनी टीचर से पूछा आलू के उन टुकड़ों से नए पौधे कैसे बाहर निकलते हैं मिस्टर बाटो ने तुम्हें बताया टीचर ने कहा आलू की आंखों में कलियां होती हैं जो नए पौधों में विकसित हो सकती है घर पहुंचने के बाद तुमने माँ के लिए जो आलू खरीदे थे उन्हें और गौर से देखना जब सूजन सुज, घर पहुंची तो रसोई में भाग कर गई उसने आलू के बैग में छाका देखो यह आलू तो बिना बोए ही बढ़ रहा है उसने अपनी मां से कहा यह आलू अपनी आंख से बढ़ रहा है तो उसने अपनी माँ से आलू को चार टुकड़ों में काटने को कहा ये वो टुकड़े हैं उसने कहा जिन्हें किसान ने बोया था सितंबर में सुजन वापस स्कूल गई वो बहुत खुश थी कि उसकी टीचर बदली नहीं थी कक्षा के अधिकांश बच्चे भी वही थे सुजन ने कहा हम मिस्टर बाटू को देखने कब जा सकते हैं मिस्टर बाटू ने मुझे एक नोट भेजा है हम अगले बुधवार को उनके खेत में जा सकते हैं टीचर ने कहा बुधवार को पूरी कक्षा खेत में वापस गई मैदान के बीच में एक बड़ा ट्रक था ट्रक के बगल में एक ट्रैक्टर था जो एक विशाल मशीन को खींच रहा था एक बच्चे ने कहा ये आलू के पौधे तो मरे हुए दिखते हैं ये सही है टीचर ने कहा ये सभी भूरे और मरे दिख रहे हैं बच्चे यह जानना चाहते हैं कि आलू के पौधे मृत क्यों दिख रहे हैं उन्होंने मिस्टर बार्टो से पूछा खोदते समय आलू के पौधों को ऐसा ही मरा हुआ दिखना चाहिए मिस्टर बाटू ने कहा जब ऊपर के पौधे मरने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि जमीन के नीचे आलू तैयार है अब एक तरफ हटो टीचर और पूरा क्लास मशीनों से दूर हट गए मिस्टर बाटो ने ट्रैक्टर को शुरू किया तो उस विशाल मशीन को खींचता जो उस विशाल मशीन को खींचता था मिस्टर बाटो की पत्नी ने दूसरे लाल ट्रक को शुरू किया जो मशीन के साथ साथ चलने वाला था विशाल मशीन ने एक समय में आलू की दो पंक्तियों को खोदा आलू एक चलती चेन बेल्ट पर गिरने लगे मिट्टी और मृत बेले जमीन पर गिरने लगी लेकिन आलू बेल्ट पर ही रहे फिर वे ट्रक में जाकर गिरे <laughs> कुछ मिनटों के बाद मिसेस बाटो ने ट्रक को रोक दिया फिर मिस्टर बाटो ट्रैक्टर से नीचे उतरे यहां आकर उन्होंने सूजन से कहा एक पौधा खोदो सूजन ने आलू के पौधों के चारों ओर खोदा मिस्टर बाटो ने उसकी मदद की जब उन्होंने अपना काम खत्म किया तब जमीन पर दस बड़े आलू पड़े थे वसंत में पूरे क्लास ने छोटे छोटे आलू देखे थे अब वे बहुत बड़े हो गए थे मिस्टर बाटो ने टीचर से कहा मेरा ट्रक भर गया है चलो गोदाम तक मेरे पीछे पीछे आओ एक और गोदाम सूजन ने कहा किसान ट्रक में बैठा बच्चे बस में चढ़े फिर वे एक बड़ी इमारत में गए बच्चों को अंदर ले आओ मिस्टर बाटो ने टीचर से कहा उन्होंने ट्रक के बगल की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा खुला देखा आलू दरवाजे से एक चलती हुई बेल्ट पर गिरना शुरू हुए फिर आलू एक मशीन में से गुजरे जिसने उन्होंने धोया जिसने उन्हें धोया और सुखाया फिर आलू एक दूसरी बेल्ट पर गिरे अंत में वे बड़े बड़े बोरों में जाकर गिरे इन बोरों का क्या होगा टीचर ने पूछा बोरो के पास वाले एक आदमी ने कहा वे बोरे ट्रक में लोड होंगे मुझे पता है कि वे फिर कहाँ जाएंगे सूजन ने कहा वे यहाँ से दूसरे गोदाम में जाएंगे फिर वे किसी अन्य ट्रक पर लत दुकानों पर जाएंगे इस तरह दुकानों तक आलू पहुंचते हैं सबा